प्राणु श्रोत्रो कलिया ब्रह्मोपनषद मां ब्रह्म दस खंड द्वितीय मंत्र के ऊपर कर रहा था प्रथम मंत्र में कहा था सर्वम खुल ब्रह्मां तज जलासिता तल तद अना ऐसा मानकर परमात्मा से ही शारीरिक सृष्टि है परमात्मा में ही स्थित है परमात्मा में ही लीन होता है सारा और जगत नाम के वस्तु नहीं कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं ऐसा समझ करके शांत होकर के उपासना करी, मैंने करें मैंने निश्चय करे ऐसा चल रहा था सक्रतुम तो किस प्रकार करना है वो उपासना तो तथा मनोवय प्राण शरीर भावे तय ये गुण का आधान करना है ये चल रहा था सत्य संकल्प ये चल है वो सत्य सत्य संकल्प ऐसे सत्य संकल्प परमात्मा का ब्रह्म का संकल्प सत्य होता है जीवों का संकल्प झूठा होता है सोचता कुछ होता कुछ तो वहां जो सोचे वही होता है सत्य संकल्प गहबरी समाज है सत्य संकल्प सत्य अभी तथा संकल्प कैसा है सत्य है मैंने अभी तथा बृथक नहीं झूठा नहीं अभी तथा सत्य का संकल्प बहुवचन से विद्रह दिया सत्य संकल्प यश सत्य का अभी तथा मैंने झूठा नहीं है जो संकल्प ऐसा संकल्प जिसका है स्वयं सत्य संकल्प होता है मैं संसार फल संकल्प ईश्वर से कहते ईश्वर का संकल्प जीवों का जैसा नहीं होता जीवों का संकल्प में एकांतिक फल नहीं है वे विचार कर जाता है सोचता कुछ तो होता कुछ फल में विचार होता है जीवों का सोचना और होने में अंतर होता है किन्तु ईश्वर का जो सोचे वही होता है जी विद्रे की दृष्टांत दिया तो ईश्वर का संकल्प ऐसा नहीं है संसारी, संसारी जीव जीवों का जैसा अनेकिक फलिचारी फल वाला नहीं होता सोता है कुछ होता उल्टा ऐसा नहीं से क्यों संसारी का जो संकल्प होता है मिथ्या होता है अंधेर मिथ्या फलक है क्यों संकल्प से मिथ्या फलत्व संसारी जीवों का जो संकल्प है मिथ्या क्यों मिथ्या है उसके फल मिथ्या है जो वो लेना चाहता है लोकादी वो मिथ्या है संकल्प के द्वारा जिसको सोच के जो मिल जाए करके लेगा ज्यादा सारा संसार मिथ्या है तो अंधत्य मिथ्या ना मिथ्याल पुनः अंधित होने से क्यों वो संकल्प मिथ्या फल का कारण बना हुआ है फल मिथ्या है संसार जो भी मिलेगा मिथ्या मिल रहा है फल अंध है उसके द्वारा अच्छा होने से संकल्प मिथ्या है संकल्प ऐसे मिथ्या फल का, फल मिथ्या होने के कारण संकल्प मिथ्या का का जो संकल्प का फल होगा मिथ्या हो जाता है झूठा हो जाता है इसलिए संकल्पों को भी झूठा कहा बक्षति, आगे स्मृति स्वयं कहेगी सप्तम अध्याय में जाकर के बक्षती अंग्रते नहीं प्रत्युढ़ कहेंगे वहां मंत्र आएगा इमा सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छे एक तम ब्रम्हलोकम न विनंती अंद्रद नहीं पृत्युढ़ ये जो तो सारे जितने भी संसार में प्राणी हैं सब के सब सुसुप्ति अवस्था में उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं शरीर भाव में नहीं होते सुसुप्ति अवस्था में कोई भी प्राणी सुश्रुप्ति में शरीर भाव में नहीं होता शरीर भाव में देखता है जागृत और स्वप्न और सुश्रुति में भेद नहीं होता मनुष्य मैं मनुष्य हूं पशु हूं हमू हूं कोई भेद नहीं होता यहाँ भेद नहीं जागरूक सकते शरीर यहाँ दिखता है तो वहाँ कहें, कहेंगे सप्तम अध्याय में कहेंगे इमा सरवा प्रजा सारे जितने भी हैं प्रकृष जाएगी प्रजा कोई भी हो प्रजा अहर अहमदम ब्रह्म लोक निय प्रतिदिन वहाँ जाते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्म लोगा, ब्रह्म लोक ब्रह्म में पहुंचते हैं प्रतिदिन सुश्रुद्धि अवस्था में पहुंचते हैं तो उसमें जीवन तो नहीं होता सुशुद्धि तो ब्रह्मलोक में पहुंचते नवीनतम थी हम ब्रह्मलोक में आए हैं इनको पता नहीं होता क्यों अन्य प्रत्यु मिथ्या से आच्छन्ना है वहां माया से ढके शुद्ध ब्रह्मलोक पहुंच ब्रह्मलोक में पहुंचे तो पतली सी चर बीच में रह जाती है जागृत का जैसा गाढ़ा अंधकार तो नहीं है जागृत तो में जैसा गाढ़ा है वोटा चद्दर पड़ा हुआ है ऐसा तो नहीं है सुसूप में भी पत्नी सी चंद्र पड़ी है अज्ञान है इससे उनको पता नहीं होता हम ब्रह्म लोगों को बहुत से पहुंचते हैं वहीं उसका जीवत तो कोई पता नहीं सकता सुसूप व्यवस्था में जीव हूं कहने का कोई इसका अधिकार नहीं होगा ये जानवर सपना का खेल ऐसा ही तो बक्शी श्रुति कहेगी संकल्प मिथ्या होता है क्यों होता है अंतृत्य नहीं प्रत्युढ़ा ऐसा श्रुति बोलेगी सप्तम त्यागी कहेगी श्रुति आकाश आत्मा आकाश युवा आत्मा इससे ऐसा होगा आकाश आत्मा में आकाश जैसा स्वरूप है जिसका आत्मा माने स्वरूप जिसका स्वरूप आकाश जैसा है उस ईश्वर का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप आकाश जैसा है ये आकाश युवा आत्मा स्वरूप वैसा आत्मा का स्वरूप आकाश जैसा स्वरूप है जिसका स आकाश आत्मा तो आकाश तो जड़ है आत्मा चेतन है तो आकाश जैसा करने से जड़ है क्या आत्मा तो कहते हैं नहीं देखो देखो जब दृष्टांत दिया जाता है ये सादृश दिया है सादृश्य लगाया जाता है वही नहीं होता वो जैसा होने से कुछ गुण मिलते हैं सारे गुण नहीं मिलते सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व रूपाधि ही हिनत्व चाहे आकाशतुल्यता ईश्वर से ईश्वर में तुल्यता इतनी है सर्वगतता को लेकर के कहा आता है आकाश व्यापक है ईश्वर भी व्यापक है सर्वगतत्व तो धर्म को लेकर के था एक दूसरा सूक्ष्मता पृथ्वी में सबसे ज्यादा स्थूलता है उसके अपेक्षा जल में थोड़ा कम है सूक्ष्म स्थूलता क्यों वहां पर एक गुण कम हो जाता है जल में जितने ज्यादा गुण होगा उसमें थूलता ज्यादा पृथ्वी में पांच गुण है सबरस पर रूप से गंध पांच मिलेंगे जल में गंध नहीं मिलेगा बाकी चार मिलेंगे थोड़ा हल्का हो जाता है और तेज में रस भी नहीं मिलेगा तीन गुण वाला है इसलिए और सूक्ष्म है वो जल की अपेक्षा वायु दो गुण वाला है शब्द स्पर्श वाला है इसलिए और तेज से भी सूक्ष्म है और आकाश और सूक्ष्म एक, एक ही गुण वाला है सूक्ष्मत्व तो को कर लेकर के यहां भी यही कहा कि आकाश आत्मा कहने का मतलब सर्वग तत्व को लेकर के व्यापकता को लेकर के आकाश व्यापक है वो भी व्यापक है दूसरा सूक्ष्मत्व को लेकर आकाश सूक्ष्म की अपेक्षा सूक्ष्म है आकाश इसलिए कहा और दूसरी बात आकाश में रूपाधि नहीं है रूपाधि रही रूप स्पर्श नहीं इसलिए तो आकाश तुल्यता इस तरह से कहा आगे सर्वकर्मा कहा हुआ है सर्वाणी कर्माणी ऐसे सर्वकर्मा सारा कर्म जिसका है एक ही कर्म जिसका होगा वो सारा कर्म वाला हो जाता है क्यों उस ईश्वर का कर्म जगत है तो जगत हो गया तो सारा कर्म हो गया यही का नहीं कारण सर्व कर्म सर्वम विश्वम तेरा ईश्वर्य क्रिय सारा संसार ईश्वर के द्वारा किया जन बनाया जाता है ईश्वर के द्वारा सर्व कर्म इसलिए होता है सर्वम विश्वम विश्व सारा संसार तेरा ईश्वर्य क्रिय थे जगत सर्वम कर्माश स सर्वकर्मा कहा ये सारा विश्व संसार सारा उश्वर द्वारा किया जाता है जा इसलिए सारा जगत कर्म है इसका इसी ईश्वर्ग का कर्म है सारा संसार है इसलिए सर्वकर्मा हो गया जगत आ तो गया तो सब आ गया सर्वकर्मा कैसे कहा सही सर्वस्य कर्ता इस श्रुति है स श्रुति मेरे तारक में आएगी वही सबका कर्ता वही है जगत बनाने वाला वही है सही ईश्वर सही सर्वस्व कर्ता अगर सर्व कामा आया काम माने इच्छाएं काम मानी इच्छा इच्छा को काम कहते हैं सर्वे कामा दोष रहता सर्व कामा इच्छा युक्त तो इच्छा नहीं दोष रहित इच्छा निर्दोष इच्छा जो है वो परमात्मा कर सर्वे कामा माने दोष रहता काम का विशेषण दोष रहिता लगाई निर्दोष इच्छाएं जितने मेरी वो ईश्वर का है इसलिए ईश्वर सर्व काम कहा गीता के सप्तम अध्याय में कहते हैं धर्माविरुद्धो भूते सु काम स्वीरस वैसे भगवान कहा है धर्म से अविरुद्ध जो इच्छा है वो इच्छा मेरा स्वरूप है ऐसा भगवान ने कहा वो इच्छा वाला मैं हूं ऐसा कहा धर्म से विरुद्ध नहीं धर्माविरुद्ध अविरुद्ध जो धर्म से अविरुद्ध भूतों में जो इच्छाएं होती है वो हो इच्छा वाला मैं हूं ऐसे कहा इच्छा मैं शुद्ध कहा शंका होती है ननों कामोश्मी बचराध यह बहुबरी न समझी या कर दिया सर्व काम में बहुबुरी समास भाष्यकार में सर्वे कामाशी सर्व काम ऐसा किया है सारी इच्छा जिसकी है किंतु गीता के सप्तम अध्याय के साथ कुछ विरोध दिखता है वह कामोश्मी भरतर सवा कहा है काम हूँ ऐसा कहा भगवान धर्मिरुद्धो भूतेशमोश्मी भरतर सब मैं काम हूँ इच्छा हूँ कहा वहां और यह इच्छा वाला कह रहा है, यहां जो सर्व काम में बहुबरी समाज करके सारी इच्छा वाला यहां आता निकाला गया और वहां आता है मैं काम हूं मैं इच्छा हूं कहा तो आता इच्छा हूं जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे मैं काम हूं मैं इच्छा हूं ऐसा कहा इसलिए गीता के साथ एक बचन का विरोध होगा बहुबरी का विरोध होगा यहां बहुबरी नहीं करना होगा इस पूर्व पक्षी की शंका काशीकार ने कर दिया बहुबरी समाज सर्वे कामा कामा। समास इस, काम अशी सर्व काम बहुबरी समाज दिखाया है वजरा वहां कामोशनी कहा मैं काम हूं कहा काम वाला हूं नहीं कहा इच्छा वाला हूं नहीं बोलते वहां इच्छा हूं बोला है धर्म से अगृद इच्छा मैं हूं कहा गीता में कहती इधर यह बहुबरी न संभवती सर्व काम की यह सर्व काम शब्द में बहुबरी समाज होना संभव नहीं यहाँ यहाँ अभी भाष्यकाल बौबरी समाज दिखाया हुआ है सर्वे काम आश सारा काम जिसकी इच्छा जिसकी है ऐसा तो पर कहते हैं है। ना, ना दोष नहीं है क्यों कामो से कर्तव्य देखो भाई वो गीता के जो कामोश में भरतर शब में काम शब्द में पर संगति लगानी पड़ेगी काम से कर्तव्य जो इच्छा है कार्य में आता है इच्छा होती है जितते नहीं है कार्य है काम से कर्तव्य काम जो है कर्तव्य इच्छा है कार्य है कर्तव्य होने से शब्दाधिवत पार्थ प्रति दूसरी बार जैसे जो कार्य होता है दूसरे के लिए होता है जैसे शब्दादि होते हैं दूसरे के लिए होता है शब्द शब्द के लिए नहीं होता शब्द किसी व्यक्ति के लिए होता है पार्थ होते जितने भी कार्य होते हैं दूसरे के लिए मतान कार्य है दूसरे के लिए इसका भोगता दूसरा है दूसरे के लिए भोगा तो इच्छा भी दूसरे के लिए होना चाहिए ये कहना सिद्धांत काम से अच्छा कर्तव्य काम कर्तव्य होने से माने कार्य होने से काम माने कार्य होने से शब्दाधिपत शब्दाधिपत समान पारार्थ चार वो दूसरे के लिए होने से देवस्य देव में क्या होगा अगर काम को भगवान का स्वरूप मानेंगे तो पारार्थ आ जाएगा ईश्वर दूसरे के लिए होने लग जाए क्यों काम जो होता है कार्य है कार्य दूसरे के लिए होता है तो वहां काम शब्द काम मैं हूं करके ईश्वर को काम शब्द से लेंगे गीता में भी लेंगे तो ईश्वर पे पार्थ आ जाएगा जैसे शब्द आदि दूसरे के लिए होते हैं शब्द होता है शब्द का भोक्ता दूसरा होता है इसी प्रकार जो कार्य होने के कारण तो कार्य यदि इच्छा भगवान का स्वरूप इच्छा मानेंगे तो कार्य कोटि में चला गया जाने से होगा दूसरे का भोग्य बनेगा वो पार्थ्य आएगा ईश्वर ऐसा करना नहीं इसलिए तस्माद इसी क्या करना यथा यह सर्व काम बहुब्री तथा कामोश्मी स्मृत अर्थवाच्य इसलिए यहाँ जैसे सर्व काम में बहुबरी समास है सर्वे कामा यश्य सारी इच्छाएं जिसकी है ऐसा अर्थ किया इच्छा नहीं कहा भगवान को इच्छा वाला है कहा ठीक इसी प्रकार तथा कामोश में इति स्मृत्यर्थवाच्य वहाँ कामोश में भी, भी काम वाला मैं हूं ऐसा करना चाहिए काम शब्द से मथुप अर्थ में अर्षादी अच प्रत्यय लगाना चाहिए गीता के सप्तम अध्याय में अर्थ तो लगाएंगे तो काम वाला हो जाएगा ऐसा अर्थ करना चाहिए एक कहा जैसे यहाँ बहुरी समाज किया है उस प्रकार वहां भी काम का अर्थ इच्छा न करके काम वाला ये अर्थ निकालना होगा इच्छा वाला ये अर्थ निकालना होगा गीता में भी ऐसा अर्थ करना होगा एक कहा टीका बताते हैं सत्य संकल्प इतना विशेषण न्वणित दर्शेगी सत्य संकल्प में संकल्प में एक विशेषण लगाया संकल्प में क्या विशेषण है सत्य विशेषण है सत्य संकल्प संकल्प शब्द में विशेषण है सत्य शब्द तो वो विशेषण क्या है सत्य सत्य शब्द के द्वारा जो सूचित होता है जो अर्थ उसको बताते हैं एकत्र अत्र अत्री अधिकम प्रतिभात्र में जो अत्र शब्द लगाया ये ज्यादा लगता है अ शब्दे अने अस्ब् शब्द में अ शब्द अतिभा अब्द ज्यादा लगता है से होता सत्य संकल्प इति सत्यसकल्प विशेषणेन ऐसा बोलने से काम चलता अत्र शब्द ज्यादा प्रतीत होता है ऐसा चिंतनी तो सत्यसकल्पणे ध्वनि दृश्य सत्य संकल्प शब्द में विशेषण है सत्यशब्द सत्य सकल यहा जैसे पीतम अम्बरम जैसे कहेंगे तो विशेषण क्या होगा पीतम कपड़े का विशेषण पीता होता है इसी प्रकार सत्य है संकल्प जिसका तो सत्य से सर्थ विशेषण है तो विशेषण के द्वारा जो सूचित हुआ अर्थ है उसको ध्वनित करते हैं सूचित करते हैं क्या करते हैं न यथा संसार अनेक अंत फल है, है। संकल्प से संकल्प ईश्वर जैसे जीवों का संकल्प होता है संसारी जीव उनके समान वे फल वाला संकल्प ईश्वर का नहीं होता जीवों का संकल्प फल में बेविचार करता है सोचता है कुछ और होता कुछ और बेविचार हो जाता फल में जो सोचा वही नहीं होता जीवों की स्थिति है किंतु ईश्वर का संकल्प ऐसा नहीं है भित्रेगी की दृष्टांत दिया, ठीक हमें कहते हैं ईव शब्द तथार्थ है ना न यथा संसारी नथा न यथा संसारी तथा न अनेकांिक फल संकल्पस्य संकल्प तथा वर्थम है प्रश्न होता है कथम संसारी संकल्प से अनेकिक फलत्व जीवों का संकल्प में व्यविचारी फल कैसे है ये प्रश्न उठा कथम संसारी संकल्प संसारी मान जीव जीवों का जो संकल्प है संकल्प से अनेका फलत्व अनेकांतिकल व्यविचारी फल सोचता कुछ होता उल्टा ऐसा तो कैसे है ये प्रश्न आया तो कहा अंग्रते न मिथ्या फलक तो हेतु ना प्रत्युढ़ संकल्प से मिथ्या फलक तुम संकल्प में मिथ्या फलक तो है क्योंकि उनके मिथ्या फल के हेतु बना हुआ संकल्प फल मिथ्या होना है जूठा फल होना है सोचा हुआ होना नहीं है उस फल के द्वारा उस फल का हेतु होने, होने से संकल्प की मिथ्या है फल मिथ्या होने से संकल्प की मिथ्या ठीक है बताते संकल्पस्य संकल्प से अंधित न संसारी नहीं जो संसारी का संकल्प है संसारी जो होते हैं संकल्प संकल्प के अंधित होने से संसारी में होने आक्ष्य शेष के प्रमाण करते हैं वाक्य शेष सप्तम अध्याय ये छां का सप्तम अध्याय का वाक्य शेष से, से प्रमाण करते हैं बक्षती अंधे नहीं प्रत्युढ़ेगी स्तुति कहेगी सप्तम अध्याय में सप्तम अध्याय के अष्टम अध्याय अष्टम अध्याय के तृतीय खंड में कहेगी अष्टम अध्याय आठ दिन दो में आएगा अमृत में प्रत्युधा ऐसा आएगा तो हमारे वहाँ दृष्टांत दिया है इमा सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन एक ब्रह्मलोकम नबी नाम की में प्रत्युधा सारी प्रजाएं प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक पे पहुँचते हैं उस आत्माओं पहुंचते हैं सुश्रुक्ति काल की चर्चा में है बात हो सुश्री में शरीर का भान होता नहीं मैं जीव हूं कहने का किसी का हक हाँ नहीं उसका कोई नहीं बोल सकता मैं जीव हूँ सुश्रुप्ति में क्यों शरीर अंतकरण आदि है ही नहीं अंतकरण आदि सब विलीन हो रखे हैं अंतकरण हो तो जीव हो जीव हूं कहता सुशुक्ति में कोई मैं जीव हूं बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं रहता उसका नहीं। सारी प्रजा उसी में जाते हैं कौआ कुत्ता मनुष्य गौ जो भी है वहीं सुप्ति में एक ही हो जाते हैं सब एक में मधुमक्खी का दृष्टान्त देकर बताया है इसी प्रकार सब वहीं पहुंच जाते हैं किंतु इनको पता नहीं होता कि हम प्रभलोक पहुंचे हुए हैं मालूम नहीं होता क्यों वो अज्ञान से आच्छादित है, हैदय प्रत्युढ़ सुसुप्ति में अपना पूर्ण स्वरूप होता नहीं है पूर्ण स्वरूप तो सुसुप्ति ऊपर की अवस्था पूरी अवस्था है तो अभी तो अज्ञान से आच्छन्न होते हैं अज्ञान से ढकने के कारण पता नहीं होता इनको प्रभु लोग पहुंचते हैं ऐसा आया है अच्छा आगे आकाश आत्मा बोला भाष्य में आकाश कि आत्मा मैंने स्वरूप जैसे कहा बहुगोलिक समाज के कहा आकाश जैसा स्वरूप है जिसका स आकाश आत्मा टीका में कहते हैं जड़ाजड़ और आकाश इतर दो है आकाश आत्मा में आकाश स्वरूप जिसका है आकाश जैसा जिसका स्वरूप तो है कहा आकाश जड़ है आत्मा चेतन है जड़ाजड़ो जड़ और अजड़ तो है जड़ चेतन दोन है आकाश आकाश जड़ है और इधर चेतन है अजड़ है इधर आत्मा ये दोनों का न तुल्यता ये तुल्यता कैसी आएगी जड़ और अजड़ जड़ चेतन की तुल्य कर दिया आकाश जैसा बोल दिया आत्मा को ये कैसे होगा तो समता कैसी होगी शंका गई इसको उत्तर कहते हैं सभी अंश में समता नहीं सादृश्य लिया जाता है कुछ अंश को लेकर सर्वगतत्व धर्म सूक्ष्मत्व धर्म रूपाधिहीन धर्म समान है धर्म तो इसको लेकर आकाशात्मक आकाश जैसा है सारे धर्म है वहां जड़त तो है तो यहां भी जड़त तो है ये नहीं ऐसा नहीं कुछ अंश को लेकर के उपमा दी जाती है सारे में नहीं उपमा नहीं दी जाती सर्वकर्मा ये सर्वक्रियात्व ईश्वर से उच्चते तद अयुक्त पूर्व पक्ष क्या महाराज सर्व कर्मा शब्द सारे कर्म जिसके हैं ऐसा विग्रह किया है सर्वे सर्वे कर्म ऐसा किए हैं सर्व कर्म सारे कर्म जो सर्व विश्व इत्यादि कहा सर्वकर्मा शब्दों में बहुगुरी समास दिखाया है सर्व कर्म ये सर्व, सर्व क्रिया सारे क्रिया का आश्रय दिखाया ईश्वर को जितने भी कर्म होगा सबका आश्रय ईश्वर दिखाया आश्रय तम ईश्वर ऐसे उच्चते हो ईश्वर को कहा जाता है तद अभिताम ईश्वर के सारे कर्म का आश्रय कहां ठीक नहीं क्यों निष्क्रिय श्रुते ईश्वर को तो, तो निष्क्रिय कहा है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर निरवध्यम निरंजनम श्रुति तो ऐसा बोलती है ईश्वर को निष्क्रिय कहती और आपने सारी क्रिया लगाई वहां सारे कर्म लगा दिया ईश्वर में सर्वकर्मा शब्द से ईश्वर तो निष्क्रिय है ऐसा शंका कर दी तो उत्तर देंगे न कर्म है ईश्वर तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम कहा वो निर्विशेष आत्मा के लिए सविशेष के लिए नहीं निर्विशेष आत्मा है उसके लिए कहा निष्कलम निष्क्रियम शांतम निष्क्रियम निष्कलम शांतम कहा उसके लिए है ये तो सविशेष आत्मा ईश्वर उपासना पर यही उत्तर देंगे सर्व ये कहते हैं सर्वम विश्वम तेन ईश्वर क्रिय कर्म है ईश्वर में निर्गुण निराकार में एक कर्म नहीं है उसके लिए निष्कलम निष्क्रियम शामतम उसके लिए कहा जाता है ये तो सर्वगुण निराकार है ईश्वर तो सर्वम विश्वरण क्रिय क्रियते सारा संसार ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है रचा जाता है इति जगत् जगत सर्व कर्मा अश्वर्य सर्वकर्मा इत्यादि बता दिया सही सर्वस्व करता है ईश्वर को क्या सबके करता वही है करके शुरू बोलती है प्रताड़ में ऐसा कहते हैं संसारी भी विशेष सिद्ध अर्थ में दोष रहता आगे सर्व काम का अर्थ कर रहे हैं आगे जाकर के सर्व कामों में सर्वे काम दोष रहता ये कहा संसारियों के काम दोष सहित होते हैं दोष होते हैं अनिष्ट सोचते हैं अनिष्ट इच्छा होती है मान अनिष्ट करने की इच्छा होती है ऐसा इसी इच्छा ईश्वर की नहीं होती ये कहते हैं इसलिए कहा संसारियों की इच्छाओं से काम से विशेष सिद्धि के लिए कहा विशेषण लगाते हैं दोष रहता दोष रहित इच्छाएं संसारिक इच्छा दोष सहित होती है निर्दुष्ट इच्छा नहीं होती है कुछ न गलत ढंग से इच्छा करती है ईश्वर तो का नहीं होता उदाहरणता हम स्मृति आश्रित उत्तम आक्षिपति तो स्मृति दिया धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामोश में भरत सब गीता के सप्तम अध्याय दिया भगवान भाष्यार दिया पूर्व पक्षी करता है महाराज वहां तो मैं काम हूं इच्छा हूं कहा और यहाँ आपने बना दिया काम वाला इच्छा वाला सर्वे कामा अशोबरी समझ दिखाया है यहाँ इच्छा वाला भगवान हो जाता है यहाँ के हिसाब से और वहां के हिसाब से इच्छा स्वरूप भगवान होते हैं गीता के सप्तम अध्याय के हिसाब से गिरुप्त तो है यही संदाहता हम स्मृति में आश्रित है जो उदाहरण दी गई स्मृति क्या है गीता सप्तम अध्याय दिया धर्माभि भूतेश काम उसमें भर दर्शभाषिका उदाहरण दिया तो उसके आश्रय लेकर के आक्षेप करता है पूर्वाधि ननु कर्क का ननों कामे की वचना वहां तो काम मैं हूं कहा है काम असमे मैं काम हूं मैं इच्छा हूं ऐसा कहा भगवान ने कहने से यह बहुगरी न थी तो यहां भी वो गीता के आधार पर अर्थ करना होगा मैंने बहुगुरी समाज करना ठीक नहीं कर्मधारय कर होगा मैं काम हूं ऐसा अर्थ करना पड़ेगा ये कहा यह ये पूर्वादि कहना चाहता है कहते हैं सिद्धांत भी बोलते हैं ठीक है काम समानाधिकरण बाधक उपलबात बहुप्रिय रे वह यदि पर है यदि इच्छा समान आदि करने के समानाधिकरण के कामोश् में ऐसा अर्थ करें।, करें काम हूं अर्थ करेंगे काम समानाधिकरण करेगा अश्मी के साथ तो बालक बाधक होगा ईश्वर में क्रिया आ जाएगी ईश्वर क्रियाशील होगा होगा दादा को तुल बात बहुबरी ले बहुबरी ही मानना होगा वहां भी काम वाला ही आपका करना पड़ेगा ये कहना चाहते हैं ना काम से कर्तव्य क्यों काम कर्तव्य है कार्य है तो ईश्वर कार्य कोटी में चला जाएगा अगर माने काम में काम हो कहेंगे तो काम से कर्तव्यवाद काम कर्तव्य होता है एक कार्य होता है इच्छा कार्य है शब्दादार्थ प्रसंग ईश्वर तो में भी शब्द आदि के समान परार्थ आ जाएगा जो कार्य होता है दूसरे के लिए होता है इसलिए ये बाधक है इसलिए यहां गीता में करना पड़ेगा मैं काम वाला हूं काम शब्द में अर्ष आदि भी सूत्र से लगाना पड़ेगा काम वाला मधुपर्थ में एक होता है ये करना होगा एक तस्व कार्य तस्वीर काम से कार्य तर में बोलते हैं कर्तव्यत्व बोला ना कार्य काम जो है कार्य होने से तथा उस काम के साथ में इस एके करने पर कामोष्मी ऐसा शब्द में काम हूं ऐसा अर्थ कराने पर ब्रह्मरो अनादित्व बाध्य है ब्रह्म में अनादित्व बाधित हो जाए क्यों यदि कार्य होगा तो उत्पन्न होगा शादी हो जाएगा चेतन से सत्तर दूसरी बात जो कार्य होगा किसी चेतन के अंग बनेगा किसी चेतन के लिए होगा जैसे मकान कार्य है मकान मकान के लिए न मकान मालिक चेतन के लिए मकान होता है जो कार्य होगा किसी चेतन का अंग हो जाता है वक्ता चेतन होगा उसका ये भी दूसरा दोष आ जाएगा इसलिए काम से तदय ब्रह्म स्वतंत्र जो काम का उस ब्रह्म के साथ ऐक्य मानने पर काम उसमें में ऐसे मानने पर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी परतंत्रता हो जाएगा दूसरे का दिन होना पड़ेगा इसलिए बालक है इसलिए वहां कामोश्मी में काम संबंध करता काम वाला मैं हूं इच्छा वाला हूं ऐसा करना धर्म से अविरुद्ध जितने काम है वो काम वाला मैं हूं मैं इच्छा वाला मैं हूं ऐसा अर्थ करना होगा ये कहा तथा कर्मधारे असंभवाद बहुब्री रहेगा इसलिए यहां सर्व काम में कर्मधारे असंभव है सर्व काम में कर्मधार्य समास करने में तो मैं इच्छा हो जाएगा परमात्मा इच्छा स्वरूप हो जाएगा इच्छा स्वरूप होने से क्या करेंगे कि दूसरे के अंग बनेगा वो भोक्ता दूसरा होगा पार्थे आ जाएगा, दोष आएगा इसलिए तथा कर्मधायर्य संभव आप कर्मधायर् समास होना संभव नहीं है सर्व काम शब्द में हाँ इसलिए बहुग्री रे व्य बहुग्री ही मानना होगा सर्वे काम अशी ऐसे ही समाश होगा कथम तर ही कामो स्मृति तादाद स्मृति वहां तो मैं काम हूँ यही अर्थ दिखता है स्मृति में मैं काम हूँ मैं इच्छा हूँ धर्म से अविरुद्ध इच्छा मई हूं ऐसा भगवान बोल रहे ऐसा लगता है वहां तो इस स्मृति की संगति कैसी होगी कथम तरी काम अस्मि इति तादाश्म काम और अस्मि में तादाद में लगा मैं काम हूं कहा हुआ है जैसे मैं मनुष्य हूं के साथ में मनुष्य का तादाद करके बोलता है उस प्रकार में काम हूं कहा हुआ है वहां तो काम और कथम तरी कामो स्मृति काम के साथ में अश्मि का तादाद करके बोला है वहाँ स्मृति के क्या आप कहा तो कहा दशमात भाषण कहा तस्मात यथा यह सर्व काम बहुरी जैसे यहाँ पर सर्व काम शब्द में बहुरी समाज किया जाता है ठीक इसी प्रकार का था कामोष्मीति स्मृति अर्थ वाच्य तो स्मृति में भी कामोश्मी है मैंने काम वाला हूँ यह अर्थ निकालना होगा ठीक है काम स्वर सामान अधिकरण असंभव काम में और ईश्वर इच्छा और ईश्वर में समानाधिकरण होना संभव नहीं जो इच्छा है वही ईश्वर है ऐसा हो एन, है नहीं सकता काम ईश्वर योग समानाधिकरण होना संभव नहीं है यथा जैसे यहाँ पर बहुबूरी कर दिया गया कहा सर्व काम शब्द में स्मृति में अभिचान में ठीक इसी प्रकार तथा स्मृतऊ भी ब्रह्म पारतंत्र काम इतना है कि वहां ब्रह्म के अधीन है काम इच्छा ये विवक्षित है वहां काम और स्मृति श्रुति अनुसारेड़ स्मृति और क्यों श्रुति और स्मृति में परस्पर विरोध जब आता हो तो श्रुति के अनुसार स्मृति का अर्थ लेना होगा न कि स्मृति के अनुसार श्रुति का अर्थ गई श्रुति अनुसार स्मृति और नैत्यत्व स्त्रुति के अनुसार से स्मृति को लेना होगा श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर बता दी सर्वगंध यह सर्वे गंधा सुख करा भी बहुबरी समाज सर्वगंध नहीं सर्वे गंधा अश्य सारे गंध मानी दुर्गंध नहीं विशेषण लगा दिए सर्वे गंधा मान सुख करा जो आनंद देने वाले गंध है वो भगवान गंध वाले हैं भगवान आनंद देने वाले जो गंध होता है वो गंध वाला भगवान गंध भगवान नहीं गंध वाला बहुबरी समाज सर्वे गंधा ऐश्य सर्वे गंधा सुख करा गंधा ऐसे दुख देने वाला गंध है, दुर्गंध नहीं दुर्गंध वाला नहीं सुगंध वाला है स्वयं सबगंध कहा क्यों गीता सप्तम में ने कहा पुण्योग पृथ्वी तेजस्व चाह में विवाह सब गीता के सप्तम अध्याय ने कहा है अपना विभूति बताते हुए कहा मैं पुण्य गंध वाला पृथ्वी में मुझे देखना चाहो तो पुण्य गंध क्या है वाला गंध सुख देने वाला गंध पवित्र गंध दुर्गंध नहीं सुगंध वो पुण्यगंध है पुण्य का फल है गंध सुगंध मिलना पुण्य का फल है दुर्गंध मिलना पाप कर्म हमारा फल फा, फल ही बहुत आया हुआ हम जाते हैं कभी कभी सुगंधि मिलती है कभी दुर्गंधी मिलती है सुगंधि मिला कुछ अच्छा कर्म का फल था वो कर्म का फल मिला मिला तो हमारा प्राप्त क्या मिला दुर्गंधी मिलने पर पाप, पाप कर्म का फल आया यही है तो पुण्योगंध प्रकृति हम चाहते हैं यही अर्थ करना ये कहा हुआ है क्योंकि वहां पर गंध का विशेषण पुण्य लगा दिया है पृथ्वी पे मैं पुण्य गंध वाला हूं ऐसा भगवान ने कहा है इसलिए यहां भी सर्वगंध में पुण्य गंध लेना सारी दुर्गंधी नहीं लेना भगवान ऐसा कहा जितने भी आनंद देने वाले गंध हैं वो गंध वाला मैं ऐसा भगवान कहते तथा रसा भी बिज्ञ सर्व रस समझा है आगे सर्वगंधा सर्व तो रसा तो रस में भी ऐसे समझना जो पुण्य रसा है आनंद देने वाले रस वो रस नहीं अपुण्य गंध रस ग्रहण से पाप संबंध निमित्व सर्वराश देखो दुर्गंध से सोना पड़ता है और जो सड़ा हुआ रस के अनुभव करना पड़ता है स्वाद का अनुभव करना पड़ता है पाप के संबंध के निमित्त होता है हमारे पाप का संबंध होगा तब वो ऐसा हमें सूखना मिलेगा गंध सोखना मिलेगा रस का आस्वादन करना होगा गलत का क्यों कहा सुना तस्मात तेन उभयम जगृति सुरभि से दुर्गन्धी से ऐसा है जब उद्गीत कर्म में प्राण ये ग्रहाण को कहा तुम उद्गान करो उद्गीत प्रकरण में आया था प्रथम प्रकरण में आया था ये प्रथम अध्याय के दिव्य खंड में था घ्रहाण को कहा उद्गान करो तुम कहा तो घ्रहा को पाप ने बेदित कर दिया क्यों अपने विषय में आशक्त है इसका जो गंध सूखने का काम करते इसे नहीं करते बाकी इसी नहीं है मेरा ही है। तस्मात तेन उभय जिगृति का इसलिए क्या होगा वो जो पाप से ये घ्राणेन्द्रिय वेदित हो रखी है ऐसा होने से ये जो पुरुष क्या काम करता है तेन उभय जिगृत दोनों का ग्रहण करता है उष्णाशिका घाणेन्द्रिय के द्वारा सूर्य दुर्गेंद्र चा दोनों ग्रहण करता है पाप के द्वारा वेदित होने से अगर पाप से वेदित ना होती तो केवल सूर्य का ही ग्रहण होना था आया पाप मना ही ऐसे विद्या का ऐसा घ्राम ये जो घ्राम है, पाप से वेदीता है ऐसा कहा पूर्वक में ये मंत्र था प्रथम था नापर्ग संसर्ग ईश्वर से ईश्वर में पाप का संबंध तो है ही नहीं इसलिए सर्वगंध सर्वरसा आदि में ही लेना है सुख कर गंध सुख देने वाला गंध दुख देने वाला गंध नहीं जिसमें नाक बंध करना पड़े ऐसा गंध नहीं जो और जिसमें कडवा-कडवा लगे ऐसा रस भी नहीं सुख तो देने वाला मधुर हो मिठास हो ऐसा रस वाला भगवान आत्मा है ऐसा कहा न चाहो पाप का तो सर्वे इस तरह से कहा पाप का, का संबंध इस तरह में नहीं है अविद्यादि दोष से अनुपति क्यों पाप तब तो होता है अविद्या अस्मिता रागद्वेश अविनिवेश पाप का संबंध वहां होता है जो सर्दोष होगा जहाँ अविद्या अस्मिता राज द्वेश अविवेष जो पंच कलेश जहां पड़ा होगा वो जीवों में है वो वहीं पर ये पाप का संबंध होता है इस ईश्वर में अविद्यादि है ही नहीं अविद्याग द्वेश अविवेश पाप का संबंध नहीं है पाप का संबंध नहीं है तो अपुण्य गंध भी नहीं होगा अपुण्य रस का अनुभव भी नहीं होगा कभी ईश्वर नहीं खाते तो जीव को खाना पड़ता है पाप पाप के फल के कारण खाता है दुर्गंध सूखना नहीं पड़ता ऐसा ठीक <coughs> में कहते हैं सर्वशब्दा दुर्गंधान अभी ब्राह्मण ही प्राप्त हो किसी न स्थिति सर्व सर्वगंध में सर्वे गंधा ऐसे ऐसे विग्रह है सारा गंध जिसका है एक विग्रह होगा तो क्या होगा सर्व शब्द लग गया तो दुर्गंध भी तो ब्रह्म भी प्राप्त हो गया ना सब में तो दुर्गंध भी आ गया तब विश्लेषण लगाते हैं सुख खराब हास्य का लगाते हैं सुख देने वाला गंध दुख देने वाला गंध नहीं जिसमें नाक सिकोड़ा पड़े ऐसे गंध नहीं वो गंध भगवान वो गंध वाला भगवान नहीं है सर्वशब्द संकोच कारण सर्वशब्द का संकुचित कर दिया क्योंकि सभी गंध में दुर्गंध भी आना था दुर्गंध को छोड़कर के सुख कर गंध संकुचित अर्थ कर दिया इसमें कारण बताते हैं पुण्योगंध पृथ्व्या ऐसा गीता का आधार पर एक संकोच किया वहां पर भगवान ने गंध का विशेषण पुण्य लगा दिया है पृथ्वी में पुण्य गंध वाला पुण्य गंध का था पाप के द्वारा आने वाला गंधा नहीं दुर्गंधी नहीं सुगंधी होता सुगंध वाला ठीक है यथा सर्वगंध इत सुखकरा गंधा ब्रह्म संबंधी में दर्शि जैसे हम जिस प्रकार सर्वगंधा शब्द में सुख देने वाला गंधा ब्रह्म संबंधी दिखाया गया तथा उसी प्रकार सर्वरस इतना भी सर्वरस में भी सर्वरस में भी सुख कराएगा रस जो आगन देने वाले रस है ऐसे तत्सब्रिया तो वो ईश्वर संबंधी वही ग्रहण करना चाहिए सुख देने वाले जिसमें पीते समय में श्वान लेते हैं भूख में कड़वाहट आ जाए ऐसे ऐसे रस भगवान का स्वरूप नहीं माना जाता तथा अत्रापि अत्रशब्द संकोच कारण यहां भी सर्वशब्द का संकोच यहां भी सुखक रसा रसाबी वैसे लिया तथा रसाबी भी सुख सर्वशब्द का सर्वरस में संकोच कर दिया कारण ये बताते हैं अपुण्यगंधरसग्रहण से पाप संबंध में तत्व तो सर्व अपुण्यगंध का ग्रहण करना और अपुण्य रस का ग्रहण करना पाप से वेरित होने बाप के साथ पाप के साथ पर होने पर ही होता है सुना है कहाँ सुना प्रथम अध्ययन सुन के आया हूं एक कहा न तथ तो तो ग्रहण परस्पिरलिए अपूर्ण गंधा अपुण्य रस परमात्मात्मा में, में ग्रहण नहीं होता है इसे तत्शब्दार्थ में एवं उपाधयी तत्शब्द का तस्मात यह ना तस्मात तेरह वैव जिगृत तत्शब्द आया हम के अर्थ करते हैं है पाप पापमान पाप से भेदित है आशक्ति के कारण इसलिए इसको दुर्गंध इसके द्वारा दुर्गंध भी सूखना पड़ता है मनुष्यों को ये घ्राण इंद्रिय के द्वारा ऐसा पूर्व में कहा था ऐसा अच्छा। घ्राण प्राण होती ऐसा है ना पापमना ही ऐसा ऐसा कहा था घ्राण प्राण की बात है अच्छा। अपुण्य गंधादि ग्रहण तथा कथम तद ईश्वरी सर्वज्ञ नास्ती प्रश्न करता है पूर्वादि मान लेते हैं पाप के कारण संबंध से होता है अपुण्य अपुण्यदि का ग्रहण माने दुर्गंध आदि का ग्रहण करने का परिणाम है पाप का संबंध है वह पाप है इसलिए ऐसा होता है पाप के साथ संबंध है इसलिए दुर्गंध आदि ग्रहण करना पड़ता है मान लेते हैं ठीक है किन्तु तथा कथम तद ईश्वर ये सर्वज्ञ रहती ईश्वर तो सर्वज्ञ है ना तो उसमें क्यों नहीं है वो ईश्वर में तो होना ही चाहिए वो तो, तो सर्वज्ञ है दुर्गंध को यदि नहीं जानता है ईश्वर तो सर्वज्ञ तो हानि होगी केवल सुगंध को ही जानता है दुर्गंध को नहीं जानता तो सर्वज्ञ तो क्या हानि होगी सर्वज्ञ कहा उसको नहीं जाना किसको दुर्गंध को नहीं जाना ये प्रश्न है भगवत पाप समर्व कृतम अपू्य गंधादि ग्रहण पाप के संबंध से होने वाला है पुण्य ग्रहण आदि ठीक है मान लेते हैं तथा कथम तद ईश्वरी सर्वज्ञ नास्ती वो ईश्वर में क्यों नहीं होगा दुर्गंध का ग्रहण क्यों नहीं होता टिप्पणी में कहा सर्वज्ञी पुण्य गंधादि अज्ञाने अपुण्य गंधादि अज्ञाने अपुण्य अपुण्य रस आदि यदि नहीं जानता ईश्वर तो स्थिति में सर्वज्ञत्व न निर्वाहती फिर सर्वज्ञत्व का निर्वाह नहीं होगा सबको जानना पड़ेगा अपुण्य कंध को भी जानना पड़ेगा तभी तो सर्वज्ञ होगा संका गई इसको उत्तर में नच कहा नच पाप में सम्बधा ईश्वर से क्योंकि देखो पाप कह में सार्वज्ञ हानि तो नहीं होती तो अपुण्य कंधादि का ग्रहण होने के लिए पाप के साथ संबंध होना चाहिए ईश्वर में पाप का संबंध नहीं है इसलिए अपुण्य कंधा ग्रहण नहीं होता पाप का संबंध ना होने के साथ टीका में कहते हैं निमित्ताभाव क्योंकि निमित्त नहीं अपुण्य कर, ग्रहण करने का निमित्त नहीं है वह इस तरह क्यों पाप का संबंध नहीं है पाप निमित्त होना चाहिए पाप नहीं है निमित्ताभावर से न स्वसंबंधितेन न अपुण्यंधाधि ग्रहण वित्त तो, माने स्व संबंधी करके माने मान ईश्वर संबंधी होकर के अपुण्य गि ग्रहण नहीं होता तस् पापमा समर्गे हेतु मह तसे माना ईश्वर से विश्व के साथ संबंध होने में कारण बदलाते क्यों अविद्यादि दोष से अनुपत्ति अविद्या अस्मिता राग द्वेश अविवेश दोष नहीं है आदि आदिपदेना टीका में कहा आदिपदेना अस्मिता राग द्वेश अविवेशा प्रयोग राह गृह ने कहा तो आदि पक्ष ये लेना है कि अस्मिता राग द्वेश अविवेश इत्यादि सब ये दोष हैं जीवों में होते हैं सारे उसमें आगे सर्वम इदम अभ्यात्तः अभा की अनादर मंत्र से सारी सारे संसार को व्याप्त कर रखा है परमात्मा और वाणी नहीं भाग इंद्रिय नहीं है वहां और भ्रांति नहीं होती ईश्वर को कभी भी जीवों को तो कुछ को कुछ बोलता रहता है दिन में दस बार भ्रांति हो जाती है पड़ी होगी रज्जू बोल देगा सर पर पड़ा होगा सर पर बोल देगा कुछ भी कह सकता है सिपी का टुकड़ा पड़ा होगा बोल देगा चादी रेत समकरा होगा बोल देगा जल इसको तो भ्रांति ईश्वर तो में भ्रांति कभी नहीं होती ये कहना है इसके लिए आगे बोलते हैं आज में सर्वम इदम जगत अभ्याप्तो अभिव्याप्त रहा सारा ये जगत अभ्याप्ता मैंने अभिव्याप्त है ईश्वर जहां न हो ऐसे स्थान नहीं है सारे जगत में व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है पूरे दूध में मक्खन व्याप्त है ठीक इसी प्रकार सारा संसार में ईश्वर व्याप्त है अस्थि भारती प्रिय रूप से वही तो है सारे में कुछ को भी हाय बोलते हैं इसको हाय बोलते हैं हाय अंश इसका नहीं इसमें दो अंश गलत है ये जो इसको बोलते हैं और उसकी आकृति जो देख रही है गोल गोल आकृति देख रही है ये दो अंश जगत अंसार है अस्थि भारती प्रिय रूप परमात्मा का है सारा संसार में माना अधिष्ठान अंश जहां ये कल्पना हो रही अधिष्ठान अंश परमात्मा है सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है जिसमें दूध में मक्खन व्याप्त है नवनीत व्याप्त है इसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त है सर्वईदम जगत सारा ये जगत अभ्यात्तम अभिव्याप्त सारा व्याप्त है परमात्मा अततेर्याप्तर्थ से कल्परी निष्ठा देखो अभ्यात्तम अभी अत धातु से निष्ठा प्रत्यय किया है निष्ठा प्रत्यय कर्म या भाव में होना चाहिए तय कृतक प्रकलता ऐसा सूत्र है तय कृतक प्रकलता कृत्य प्रत्यक कलर्थक प्रत्यय तो प्रत्यय तो निष्ठा प्रत्य। तो में आता तो ताव या कर्म में ही होता है कर्ता में नहीं होगा भाव में धातु सकर्मक है तो कर्म में होगा धातु अकर्मक याद भाव में होगा ऐसा कहा गया है व्याकर्म में ऐसा कहा किंतु यहां पर कर्तरी निष्ठा करते हैं कैसे कर्तरी निष्ठा होगा अततर व्याप्ति अर्थ से धातु व्याप्ति अर्थ वाला जो धातु है उसका कर्ता में निष्ठा प्रत्यय करके अभ्या बनाने के लिए अभी अत करके अभ्याप्त बना है कहते हैं कर्तरीय निष्ठा कौन करेगा निष्ठा को तो कर्म में या भाव में कहा है तवे कृत्य फल अर्था ऐसा सूत्र है तत्य और तवतु प्रत्यय को निष्ठा करते हैं भाव या कर्म तत्यय तो जो होगा वो भाव या कर्म होना या तो कर में होना चाहिए या तत्यय कर रहे हैं अभ्यात्तम फिर कर्तरी कैसे होगा कहते अर्थ में भी त तो प्रत्यय करने वाला सूत्र आता है आदि कर्मणी आदि आदिकर्मणी त कर्त ऐसा सूत्र है आदि कर्मणिक एकता तो कर्त आदि कर्म में तत्यय तो होता है कर्तव्य भी होता है त प्रत्यय ऐसा सूत्र व्याकरण है उसके द्वारा यहाँ तौ प्रत्यय हुआ है ये कहना चाहते हैं में निष्ठा है ये जो में अभ्याप्तमे तौप्रत्यय कर्ताव्य में है ये दिखा है। तथा अवाकी जैसे सारा जगत व्याप्त करता है ईश्वर उसी प्रकार बाग इंद्रिय रहित है अवाकी बाप नहीं है इसके पास जीवों के पास बाघ इंद्रिय है जीव बोलता है ईश्वर में बाग इंद्रिय नहीं तथा अबाकी उच्चते अनया जिसके द्वारा बोला जाता है उसको बाघ बोलते हैं उच्चते अनया इसके द्वारा बोला जाता है जिसके द्वारा बोला जाता है शब्द उच्चारण करते हैं उसको बाक बोलते हैं बाघ इंद्रिय का ये लक्षण है उच्चते इति बाक इसके द्वारा उच्चारण किया जाता है शब्द उच्चारण किया जाता है इसलिए ये बाक है ये न हो नहीं होता गुंगे के पास ये नहीं होता जीववा होती है मुख भी होता है जो गुंगा होगा मुख होगा क्या नहीं होता उसके बाद बाक नहीं है मुख है जुआ है सब कुछ है किंतु तो बोल नहीं पाता क्यों बाघ इंद्रिय का अभाव है इंद्रिय अलग चीज है जो मुख इंद्रिय नहीं है ऐसा है जो मुख होगा बोल नहीं पाता क्यों बाघ नहीं है उच्चते अनैया जिसके द्वारा उच्चारण किया जाए शब्द उच्चारण किया जाए उसको बाक बोलते हैं ये बाक बाघ सब लगाते बाकेब बा तो बाका बना करके फिर तद्दीत लगाना है अबाकी बनाने के लिए तद्दित प्रत्यय लगाना पड़ेगा इसलिए बाक को ही बाका बोला गया स्वार्थ में क प्रत्यय कर दिया स्वार्थ में कर दिया क प्रत्यय स्वार्थ में आड लगा दिया बाके बढ़ दिया उसके बाद करेंगे फिर बाको ऐसी स्थिति बाकी बनाएंगे जैसे दंडी बनाना अब बाकी ना बाकी अबाकी मान बाघ इंद्रिय रही आएगा अथवा दूसरे अर्थ करते हैं ये बाका बनाने के लिए यथवा बचेर घायत करण ही बाका अथवा सीधा सीधा इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं है बजधातु अलमत है अलस्य सूत्र से गाय प्रत्यय हो जाएगा करण अर्थ में करणाधिकर्णस्य सूत्र के अधिकार में अलस् सूत्र आएगा उसे गाय प्रत्यय हो जाएगा गाय का आकार रहेगा बजधातु होगा बच आगे गाय का आकार रहेगा तो राय वृद्धि होगी गिरने से पुत्र हो, हो जाएगा बाघ बन जाएगा तरीका है बचे घयन धातु जो घयनता बज धातु होगा बच परिभाषण धातु है उससे घयनता प्रत्येक कारण में बाघ शब्द बन जाएगा उच्चते बाघ ऐसा बन जाएगा गाय पर अदंत बन जाएगा सिलाई बाघ सयश्य विद्यते स वो बाका जिसके पास होगा बाकी बोलेंगे माने बाग जिसके पास होगा वो बाकी जैसे दंड वाले को दंडी बोलते हैं इसी प्रकार बाका इंद्रिय जिसके पास हो उसको बाकी बोला जाएगा ये जी बोल जाएंगे बाकी ना बाकी अबा की ईश्वर में नहीं लगा देना न बाकी अबाकी ऐसा हो जाएगा बाकी न बाकी अबाकी ईश्वर अबाकी है माने बाघ इंद्रिया रहते बाघ प्रतिषेधस्त अत्र उपलक्षण था बाघ इंद्रिया यहाँ निषेध है अबाकी शब्द से किंतु तो उपलक्षण है सभी के निषेध करता है इस शब्द उपलक्षण के लिए कोई भी इंद्रिय नहीं वहां बाघ इंद्रिय तो नहीं है श्रमंद्रिय है घृण इंद्रिय ऐसा नहीं कोई इंद्रिया नहीं उपलक्षण के लिए है बाघ प्रतिषेधस्त अत्र बाघ इंद्रिय का प्रतिषेध किया अबाकी शब्द के द्वारा तो, तो ये क्या उपलक्षण के लिए सभी इंद्रियों के प्रतिषेध के लिए कोई भी इंद्रिय नहीं, नहीं। इस तरह जाए क्यों क्यों गंधरसादि श्रवणादश प्राप्त ने ग्रहणादी ने कारणाने गंधादि ग्रहणाया अथ बाट प्रतिषेधन प्रतिषेध देते ही कहा गंधरसादि श्रवणाय सर्वगंध सर्व रस इत्यादि शब्द आए ना यहाँ इसी मंत्र जो हम चल रहे हैं जिस मंत्र पे चल रहे हैं तो गंधरसादि के श्रवण से ईश्वर में प्राप्त दिखाई पड़ते हैं इंद्रिय होंगे क्योंकि गंध ग्रहण करने के लिए होगा ग्रहण सर्वगंध बोला हुआ है सब गंध वाला बोला है सब रस वाला बोला है तो रस आस्वादन करने के लिए रसन भी होगी ये शंका होगी कहते हैं गंधरसादि शर्वणाथ या सर्वगंध सर्वरस में गंधरसादि शब्द सुनाई पड़े इस मंत्र में सुनने से ईश्वर से प्राप्तानी ग्रहणादि भी ईश्वर में ग्रहणादि इंद्रिय प्राप्त है गंधादि ग्रहण गंधादि ग्रहण के लिए तो होने हुई तो इसलिए अतो बाघ प्रतिषेध में प्रतिषेद इसलिए बाक्य प्रतिषेध के, के द्वारा इन सब का प्रतिषेध कर दिया जाता करते। तो है उपलक्षण कर दिया कोई इंद्रिय नहीं ऐसा कहा जाता है क्यों कहते इसके लिए श्वेता उपनिषेद प्रमाणित करते हैं अपाणिपादो पादो अनुग्रहिता पश्यत पश्यत्य चक्षु करना स व्यक्ति वेद्यम न चाहस्ति वेत्ता तमाहुर पुरुषम महात ऐसा श्वेता प्रतिषेध अपाणिपाधो जब अनुग्रहिता पाद नहीं है उसमें हाथ पैर नहीं है और पाद नहीं है जवन है दौड़ने वाला है संसार में जितने दौड़ने वाले होंगे सबसे ज्यादा वेगशाली परमात्मा है दौड़ने वाला क्यों दौड़ने वाले को यहां से वहां जाना पड़ेगा किंतु तो परमात्मा व्यापक है उसको लगेगा यह तो पहले आगे बैठा होगा ऐसा लगेगा जैसे दौड़ने वालों को यहां लक्षेश्वर जाना हो तो उसको कम से कम दस मिनट लगेगा वहां पहुंचने में किंतु तो? वहां पहुंचते पहुंचते देखता है ईश्वर वहां पहले से दिखता है क्यों वो व्यापक है और इसको लगेगा ये पहले पहुंच गया जब वो दौड़ने वाले ने बेचाली है वो ऐसी और पानी ने हाथ नहीं ग्रहिता है हाथ नहीं ग्रहण करता है ऐसा पश्चिमी अचक्षु आंख नहीं देखता है ईश्वर ऐसा है शस्त्रोति अकारण कान नहीं है किंतु तो सुनता है और सव्य वेद्यम जितने जानने योग्य सब वही जानता है बाकी सब नहीं जानता बाकी तो दो चार इधर उधर की बातें जानते सब नहीं जानते कोई भी होगा इसी क्षेत्र की जानकारी होगी उसको दूसरे क्षेत्र की नहीं होती है बाकी ऊपर नीचे की तो पता ही नहीं कहां कहां क्या है किंतु वो सबको जानता है सव्यति वेद्यम जितने वेद्य वस्तु हैं सबको जानता है न वाला कोई नहीं है अरे विज्ञात आरमान दिया है सबको जानता है ऐसा है तमाहु रज्रम पुरुषम महान उसे अग्र पुरुष कहा सबसे पहला हुआ पुरुष कहा है महान पुरुष कहा उसको ऐसा से गुरु निषद है इसलिए यहां बाघ प्रतिषेध के द्वारा सभी इंद्रियों का प्रतिषेध करना चाहिए कर लिया जाता है क्योंकि तो कोई भी इंद्रिया नहीं श्वेता शूत्र से पता लगता है एक कहा अपाणिपादो जवनो गहिता पश्चात चक्षु श्य कर इत्यादि मंत्र बहलाद कहा अगर अनादर जाता है अबा की अनादर अनादर बने असम भ्रम ईश्वर को कभी भ्रम नहीं होता भ्रांति नहीं होती यहां तो भ्रांति होती रहती है है, इतनी बड़ी भ्रांति है कहा आत्मा है मनुष्य बनकर बैठा हुआ है मैं मनुष्य है, जैसे रज्जू को सर्प समझना वैसे आत्मा को शरीर समझ के बैठा है इतनी बड़ी भ्रांति है बड़ा बड़ी भ्रांति और क्या हो सकती है वेदांत तो सुन भी रहा है फिर भी मैं शरीर हूँ यही लेके बैठा हुआ है इतनी बड़ी भ्रांति है का भ्रांति रहित है क्योंकि अप्राप्त प्राप्त तो हुई सम्भ्रम साथ अप्राप्त तो वस्तु की प्राप्ति में भ्रांति होती है आपको रजत नहीं मिला अप्राप्त है ठीक है आपने सुक्ति के टुकड़े को देखा तो भ्रांति हो गई कि रजत है करके समझ के लोग के मारे दौड़ पड़े आप अप्राप्त तो वस्तु की प्राप्ति के लिए भ्रांति होती है रजत की प्राप्ति में लालय थे चांदी कहां मिले चांदी कहाँ मिले लालाईत्य आप सूती का टुकड़ा दिखाई पड़ा आपको लोग चांदी है वही संस्कार जब घूम रहा था चांदी है बस पकड़ने गए यही भ्रांति वही होती है अप्राप्त प्राप्त तो हुई संभ्रम से आप कहा अप्राप्त तो वस्तु के प्राप्ति में भ्रम होता है किसको होता है अनाप्त काम शो अनाप्त काम होगा जिसको आप विषय मिला नहीं है जिसको उसको भ्रांति होती है और ईश्वर क्या है उसके लिए कोई अप्राप्त तो विषय है ही नहीं ये कहते हैं ना तो आप तक काम तो ईश्वर तो आप तक काम है उसको कोई अप्राप्त तो वस्तु को है ही नहीं कोई वस्तु अप्राप्त है नहीं तो ऐसा है इसलिए नित्य तृप्त से ईश्वर है वो नित्य तृप्त है जीव अतृप्त होता है वस्तु तो का अप्राप्ति है इसलिए उसको भ्रांति हो जाती है ऐसी स्थिति है जीव परमात्मा जो है नित्य तृप्त है और आप तक है सभी विषय उसको प्राप्त है इसलिए संभ्रमो अस्थित में संभ्रम कभी भी नहींचित तो संभ्रमो ना कभी भी संभ्रम हो नहीं सकता एक अभ्यात्त रूपम तदर्थम च दर्शन कर्मण निष्ठा व्यावर्त अभ्या जो स्वरूप है अभी आगे अभी है आगे आंग है आगे अत है आगे त है दो उपसर्ग है अभी आंगत्य के बने धातु अत धातु अर्थ प्रत्यय अभ्यात्त ऐसा है अभी एक उपसर्ग दूसरा आम उपसर्ग और तीसरा अतधातु और उस बाद तत्यय अभ्याप्त में यही है सारा जगत व्याप्त कहा। रूप हम तदर शब्द तो उस अव्याप्त शब्द का अर्थ भी दिखाना है रूप अव्याप्त शब्द कैसा बनता है और रूप का रूप का उसका अर्थ क्या आएगा ये दोनों दिखाते हैं भाष्यकार दर्शयन दिखाते हुए कर्मी निष्ठा में निष्ठा प्रत्यय कर्... कर्म में होना चाहिए तयोरे व कृत्य खलर्था सूत्र के माध्यम से तय कृत्य खलर्थ ये तीन प्रकार के प्रत्यय भाव या कर्म में होंगे कर्ता आदि में नहीं होंगे ऐसा मान व्यागर का अनुशासन है ऐसा होने से तो यहां पर कर्म में निष्ठा न करके कर्ता में निष्ठा दिखाएंगे तो तयरे व्य कृत्य खलर्था का बाधक खलर दिखाएंगे व्यावर्त निष्ठा कर्म में नहीं कर्ता में निष्ठा ही दिखाएंगे कर्म नहीं निष्ठा का व्यावृत्ति करेंगे निष्ठा को होना चाहिए कर्म में किंतु कर्ता में दिखाया ये कहा अतते इत्यादि का अतु है अभी और अंग दो उपसर्ग लगा हुआ है अत प्रत्यय हुआ अततेर व्याप्ति अर्थ से अतधातु व्याप्ति अर्थ वाला कर्तरी निष्ठा उस अतधातु से कर्तरी डिस्टर्ब किया कर्ता में डिस्टर्ब किया आदि कर्मिकता कर्तन से ऐसा सूत्र है उसे हुआ निष्पत्ति बाकशब्द सेक्य बाक उत्पत्ति कैसे व्युत्पत्ति कैसे एक दिखाते हैं बचेर इत्यादि आपने किया था बचेर गायन्तस्य करणे बाक इत्यादि कहा। पहले एक व्युत्पत्ति पहले बता दी थी में। उच्चते अना बाक बाके बा एक तो बना दिया था दूसरा बचेर घयंत कर्णे बाक बच धातु होगा बच्चे परिभाषण गाय प्रत्येह करेंगे हालष्ट्र सूत्र से गाय करेंगे गाय करने के बाद उपदाय उपदाय से वृद्धि होगी बात अ बनेगा को चौकू में तो लग जाएगा को कब बन जाएगा बा क्या बन जाएगा ये कहा अत्र श्रुतेर ईश्वर से च उक्ति अत्र शब्द है यहाँ बात छेद अत्र उपलक्षणार्थ भाषण बाघ का जो निषेध किया बाकी शब्द के द्वारा बाघ नहीं है ईश्वर में कहा अन्य इंद्रिय हो शंका नहीं अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण है माने कोई भी इंद्रिय नहीं ईश्वर में इस तक होना है एक अत्र अत्री जो अत्रपद आया बाप प्रतिषेधस् अत्र जो भाष्य में अत्र है वो अत्र का अर्थ करते हैं श्रुते ईश्वर से अत्र माना श्रुति में अथवा ईश्वर में स्त्रुति में अथवा ईश्वर में उपलक्षण के लिए स्त्रुति में अभा की शब्द लिया तो सभी इंद्रियों का निषेध और ईश्वर में भी सभी के निषेध उपलक्षण अर्थात किसका उपलक्षण देगा ये अभा की शब्द क्योंकि उपलक्षण का लक्षण ये होता है स्व ग्रा, स्वत्व सदी स्व इतर ग्रह तत्व इतर उपलक्षण से लक्षण अपना ग्रहण करता हुआ अपने से अन्य का भी ग्रहण करता हो अपना ज्ञान कराता हुआ अपने अन्य का भी ज्ञान कराता उसे उस उस उस तो भी उस उस हो उसे उपलक्षण बोलते हैं अभागी शब्द आएगा उपलक्षण अर्थ हो ग्रहण आदि प्रतिषेधक उपलक्षण किसके लिए होगा अभागी शब्द ग्रहण आदि के घाण इंद्रिया आदि के प्रतिषेध के लिए अन्य इंद्रियों को रोकने आए नहीं बोलने दिल्ली की काम है अत ईश्वर ग्रहण आदि प्राप्त अभावाद परिषद शंका होती है पूर्वादि की शंका की अर्था न ईश्वर में ग्रहण की प्राप्ति नहीं है तो फिर प्रतिषेध करना ठीक नहीं है प्राप्त हो सत्यन प्रतिषेधक की प्राप्ति हो तो निषेध करते ईश्वर में तो ग्रहण की प्राप्ति नहीं कैसे निषेध कर रहे हैं वाक्य द्वारा शब्द निषेध कैसे किया शंका आ तो कहा यहाँ सर्वगंध सर्वरसा इत्यादि शब्द आए हैं गंधरसादी सुनाई पड़ा है यहां मंत्र में सुनाई पड़ने से ईश्वर में प्राप्त है ग्रहण आदि होगा जो भगंदा है तो गंधक सुनने के लिए ग्रहण भी होगा ये शंका उसकी निवृत्ति करा दी उपलक्षण के द्वारा आदि शब्दे ना गंधादि ग्रहण आय था ना प्राप्त आने गंधादि आदि से क्या लेना कामादिरुक्तम अच्छा। चन्न्य उपलक्षण साक्षात एवं अन्यत्रा था यहाँ अन्य का उपलक्षण ठीक है यहाँ बाघ बा, अबाकी शब्द के बाघ इंद्र के निषेध जो किया गया अन्य का भी उपलक्षण कहा ठीक है, है। क्यों साक्षात अन्यत्र प्रसिद्ध अन्यत्र माने श्वेताश्वत रूप से प्रसिद्ध किया है श्वेता युक्तम से अन्य उपलक्षण यहाँ अन्य का उपलक्षण कहना ठीक है यहाँ क्यों साक्षात अन्यत्र प्रतिषिधा अन्यत्र श्वेता है श्वेताश्वत रूप निषद क्या साक्षात प्रसिद्ध है सब इंद्रियों ने प्रसिद्ध किया पादो जबनो जबनोग्रहिता इत्यादि कर आदि पदेना यहां भी आदि लगा हुआ है अपाणि पादो जबनो जबनोग्रहिता पश्यतक्षु शोत कर इत्यादि मंत्र इति आदि से क्या लेना जो तो टीकाकार कहते का हैं आदि पदेना सव्यक्ति वेत्यम इत्यादि क्रिया सव्यक्ति वेद्यम वहां फिर फिर आदि लगा के छोड़ दी टीकाकार नहीं सिर्फ टिप्पणी कहेंगे आगे दो नंबर टिप्पणी में कहा न तो तस्यास्त व्यक्ता पूरा करते हैं तमाहु हृद्रम पुरुषम महानी मंत्रशेषो क्रिय मंत्रशेष कहा ईश्वर से, से, से, से भावं भाव प्रतिवाद ईश्वर में भ्रम नहीं होता भ्रम लालच के कारण होता है अप्राप्त वस्तु के लोभ है कैसे मिल जाए मिल जाए वही भ्रम होता है स्थिति अप्राप्त होने को ईश्वर में अप्राप्त कोई है नहीं दूसरी बात अतृप्त व्यक्ति को भ्रम होता है ये ईश्वर नित्य तृप्त है अतृप्त है इसलिए भ्रम नहीं है माने ब्रह्म होने के लिए दो चीज ये तो वस्तु अप्राप्त हो दूसरा व्यक्ति अतृप्त हो दो होना चाहिए ईश्वर में दोनों नहीं है अप्राप्त भी नहीं है अतृप्त भी नहीं नित्य तृप्त इसमें है इसलिए भ्रम होना संभव नहीं अप्राप्त प्राप्त हुई इत्यादि कहा अप्राप्त प्राप्त हुई संभ्रम एक भाषण होगा अप्राप्त की प्राप्ति में भ्रम होता है न तो आपकामश्य जो आपकाम होगा सारा विषय जिसको प्राप्त है आ, उसको भ्रम होना संभव नहीं दूसरी बात न तो आपकाम नित्य आत्म, आत्मकामत्वा न तो आपकाम आत्मकाम होने से नित्य तृप्त ही उसको संभ्रम नाश्ती संभव अस्त कुचिद नए कहीं भी सब्रम नहीं सकता। ये बता दिया समय हो गया है माने सत्सुर्मास्ते मई सत मि सत ओम सा